अत शखंड शब्द, गंडं। शब्द गंडं का आरंभ होता है, है। शब्द प्रमाण सेवरूप्य शब्द वाक्यूहद अस्मत्म बोधपित शक्ति देखो आप शब्द आप पुरुष ने जो भी कहा उसका जो वचन है वही हमारे लिए शब्द प्रमाण कदे आप पुरुष किसको कहा जाए जो यथार्थ वक्ता यथार्थ का मतलब क्या अपार्थ वक्ता कभी बाधित ना होवे जागृत जन परिजन किसी जन्म बाधित ना हो ऐसे बातों को कहें बाधित होने वाले बातों को कहना वो शब्द प्रमाण नहीं है अब अबाधितार्थ कथन करता है वाक्य जो होगा वही व्यक्ति को हम कहेंगे आपदोष आपद तो यथार्थवक्ता वाक्य का लक्षण क्या है अमर कोशकार ने कहा तीन सुक्यम तीन सुय वाक्यम देव ग ऐसे कहेंगे ये लोग लेकिन उनके दृष्टि जब सही है उनका कहना है बिना तिंगंत तिंगंत और सुबंध समूह चया तिंग सुबंध चया ऐसे शब्दावली है तिंग ऐसा कुछ होगा तो उसी का नाक्य उन्होंने कह दिया लेकिन जिस वाक्य में कृदंत प्रयोग करके प्रयोग कर रहे तब तो क्या होगा तिंगंत प्रयोग ही नहीं करो वाक्य नहीं है क्या वाक्य व्यर्थ बोध होगा व्याकरण दृष्टिया अमर कोषकाल का लक्षण फिर गलत हो जाएगा और समझना पड़ता है वह लक्षण जैसे न औगिक कर देते हैं साधबोध वृद्धि साधव अवृत्ति कर दिया का लक्षण और फिर कहते हैं इतने लक्षण से अमुक व्यक्ति हो गया कि विशेषण जोड़ो फिर विशेषण जोड़ो फिर विशेषण जोड़ो नौ नौ विशेषण जोड़ते हैं लक्षण बढ़ावा एक सामान्य लक्षण था फिर वो विस्तार इसी प्रकार का अमर को लक्षण का सभी लक्षण, सामान्य लक्षण कोई आपला तो दोष नहीं माना जाएगा इसलिए पद समूह समूह का नाम पद क्या सत्यम उस उसको ही मानेंगे हैं? नहीं इनके मत में सप्तम पद तिगंतम पद हो नहीं सुबं तिगं शक्तना हो तो बेकार है हमारे लिए कहते हैं सप्तम पद ये केवल धातु केवल प्रातिपदी वो भी पद है जब व्याक्रांड दृष्टि असाधु है वो भी इनके लिए साधु पद गाम है व्याकरण से दो पद है ना दाम और इनके हिसाब से पांच पद है सब का अपना अपना अर्थ है गो प्रकृति का अपना अर्थ है उसमें शक्त है वो भी किसी अर्थ में है कर्मणी में एक वचन वगैरह उसका भी अपना अर्थ है वो भी शक्त हो गया इसीलिए समता पूर्ण रूपे का अर्थ अपना बता रहा वो भी वो भी अपने अपने समर्थ है, शक्त है, है। प्रत्यलोट लगा क्वेश्चन अपना अर्थ विधि निमंत्रण मंत्रण आदि धीरे नहीं इसे करें जो भी इनके मत में जो भी अक्षर समूह जिससे ईश्वर ने संकेत कर दिया इसका यह अर्थ हो किसी माध्यम से पानी में बोलते नी प्राप्ण ठीक है पानी के माध्यम से ईश्वर ने ही बताया है नी का अर्थ प्राप्ण हो गए इच्छा तो वह शक्ति नी में भी है उससे ज्ञात हो रहे कुछ अर्थ प्राप्णम ठीक है उनका जो संबंध है एदार शक्ति से शक्त है कौन नी इतने सक्तम पद नी पद है उसका जो शक्य है प्राप्ण रूपी क्रिया अर्थ है न शक है अर्थ शक्त है पद में है ना देखिए देखा गया विस्तार पर देखेंगे तो इसलिए कहा वाक्य क्या है पद समूह वाक्यम और उसमें भी यथा गामी पद के का लक्षण क्या है तो जो आप कहेंगे सुप्रंदम बलम कहे नहीं सक बलम लक्षण बता व्याकरण तो कर अपना बनावे हमारा अपना मत में तो सक्तम पदम लक्षण है पदम ठीक है ना और शक्ति क्या है सक्तम कहने मतलब शक्ति विशिष्टम सक्तम क्या अर्थ है शक्ति विशिष्टम शक्ति क्या है ताकत मारने का पीटने का काम करने का दम अरे तो नहीं अस्मात पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य संकेत शक्ति अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध हो ऐसा जो ईश्वर का संकेत है उसका नाम शक्ति वह संकेत हमें कैसे मालूम होगा ईश्वर का संकेत आया जाए वो तुम्हारे माध्यम से मालूम हुआ जो लोग कहते हैं उनसे पूछते हैं आपके न्याय वगैरह सब तो नहीं। किट्टु, किट्टु, है नहीं बिट्टू कि सब नाम लोग आजकल रखते हैं ना पप्पी हैप्पी क्या क्या नाम रख देते आदमी का बच्चे का सबका इन शब्दों का कैसे वाली बाहर है ना नाम बोलते आ रहा है तो नहीं। नहीं। जिसने नामकरण किया उसके अंदर भी ईश्वर ने प्रेरणा दी किसका ये नाम रखो उस नाम वार्त से वर्त का बोध होवे ईश्वर गई संकेत आपके माध्यम से इन मॉडर्न नामों में भी इसे व्याकरण में अर्थिन संज्ञा न टी संज्ञा भू संज्ञा भ संज्ञा पानी के हृदय में तो बैठ के बोला इनका टी संज्ञा कर दो ये संज्ञा कर दो भू संज्ञा कर दो भा संज्ञा कर दो घा भू भा इनका कोई अर्थ नहीं घी क्या अर्थ है इनका व्याकरण कोई अर्थ नहीं नाम रख दिया अव्यवहार हो रहा है रूप बन रहे उससे या नहीं जय हम केवल संज्ञा अनवर्त संज्ञा नहीं उनको क्या हम कहते हैं केवल संज्ञा अवगुण वृद्धि संयोग सनिकर सब क्या है अनवर्त संज्ञा सर लोक व्यवहार में इसी प्रकार संज्ञाएं सब क्या है अनवर्थ संज्ञा नहीं केवल संज्ञा कहा गोविंद है अनवर्त संज्ञा है विठल का क्या अनवर्त है बताओ बचपन से करते आ रे बिठल बिठल बिठल। उसका धातु का पता नहीं प्रत्येक को पता नहीं अभी तक हैं? है कथा चलो कीर्तन हाँ तो में सुनेंगे कभी तो कीर्तन करो तब तो सुने करोगे अस्मार्थ एम अर्थ बोते ईश्वर संकेत शक्ति इस ईश्वर संकेत का नाम शक्ति होता है तार शक्ति से युक्त जो अक्षर समूह है उसको सक्तम पदम कहते आप देखिए पद प्रतिका अवसर संगति में अवसर संगति में उपमान अनंतर शब्द निरुपयी अवसर संगति को मन में धारण करके उपमान के अनंतर शब्द का निरूपण कर रहे हैं प्रतिज्ञात क्रम का अनुसार कथन करने का नाम ही अवसर संगति है आप देखिए शब्दा दीदी शब्द का मतलब क्या शब्द के गुण अक्षर समू कहते नहीं शब्द प्रमाण आपका वाक्य तो शब्द मतलब शब्द प्रमाण हम शब्द का लक्षण नहीं कर रहे हैं शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं शब्द का लक्षण क्या किया है पहले आपने किया है ना शब्द का लक्षण पहले स्त्रोत्रग्राह गुण हो शब्द ग्रह जो गुण है उसका नाम शब्द तो भ्रांत इसने यहां पर शब्द अर्थ शब्द प्रमाण गुण नहीं भ्रांत प्रम्भक वाक्योर वाक्य भ्रांत वाक्य शब्द प्रमाणत्ता ठग का जो वाक्य उनके वाक्यों में शब्द को वारण करने के लिए आप तक तो कह दिया मैंने आपके शब्द घटा हो वचन क्या रहेगा शब्द प्रमाण का वाक्यम शब्द तो प्रमाणम वाक्य मैंने भ्रांत पुरुष का भी वाक्य होता है भ्रांत है खुद ही भ्रांति में पड़ा है उसका वाक्य भी अप्रमाणिक रहेगा और ठगने के लिए बोल रहा उल्टा पुलटा छोटा मोटा वाक्य वो तो वाक्य भी अप्रमाणिक होगा इसलिए भ्रांत का वाक्य और ठग का जो वाक्य है वो अप्रमाणिक है उनमें अतिवरण करने के लिए आपका कहो आपका वाक्योएम आपका इत्ता आप, तो आप तो कौन है किसे आप जाता है तब जवाब देगा आप तस्तो यथार्थ यथार्थ वक्तृत्व तो क्या चीज है यथाभूत यथाभूत अबायितार्थोपदेषा यथार्थ वक्त का मतलब क्या यथाभूत में जो जैसा है और अबाधित भी हो उसको वैसे कथन करने का नाम वैसे उपदेश देने वाले का नाम आप वाक्यम लक्ष्य थी आपक्य का लक्षण बता रहे पद समूह समूह वाक्य लक्षण गर्व समूह वाक्य अभी आप सदरे व्याकरण पढ़ रहे थे घटाना समा जना नाम समूह जनता है ना नाम समय थी मित्रता समूह तो सारे होते हैं घटका के समूह मित्र समूह चोरों का समूह दुष्टों का समूह शत्रुओं का समूह सब समूह है समूह वाक्य में कहोगे लक्षण घटाव समूह में अति हो जाएगा इसे कहना पड़ेगा पदान समूह वाक्य घरणा पदे निरूपकता सम्बन्ध शक्ति विशिष्ट वित्यता निरूपकता सम्बन्ध से शक्ति विशिष्ट का नाम शक्त होता है तो शक्ति दो का बीच में है पद और अर्थ ना पद और उसका अर्थ दोनों का बीच में शक्ति है कि शक्ति से विशिष्ट अर्थ भी है शक्ति से विशिष्ट पद भी है शक्ति से विशिष्ट पद को नाम हमने रख दिया सक और अर्थ को कहेंगे सक्य इन शक्ति किस समय से पद में रहेगी और शक्ति किस समय से अर्थ में रहेगी यह सोचना उसमें एक को तो ने बता दिया विरूपकता संबंध है न क्या संबंध है विरूपकता संबंध और अर्थ में शक्ति किस संबंध से रहेगी विषयता संबंध से रहेगी ये शक्ति का विषय अर्थ क्या होता है मुझे विषय ही होता है बाहर में जो घटपड़ा हुई विषय है घट पद है उसका विषय कौन है घटाकर विषय जिसे विषय का संबंध है शक्ति वहां बैठ गए ये पद है शक्ति का निरूपक उसमें रहेगी निरूपकता निरूपकता को ही एक संबंध संबंधपूर्ण कल्पना कर लिया यादों ने घटा ली घटाई कौन करते विषय विषय में रहेगी विषयता उस विषयता को ही संबंधपूर्ण कल्पना कर लिया नई आये और शक्ति निरपता सम से पद में और शक्ति जो है विशेषा से घटाधि में अर्थ में रहता है इस प्रकार से निर्भा संबंधा शक्तम पदम और विशेषावचिन्ह शक्यम अर्थम यह हो जाता है अस्मति घटपदात पदा घट रूपो अर्थो वो दव्य यदि ईश्वरी शक्ति रिक्तर्ता घटर के पद से घट रूपा द्वारते बाहर में जो गोलमटोल वस्तु वही बोध हो गए ऐसी जो ईश्वर की इच्छा है उसी का नाम शक्ति और वह शक्ति के बारे में कहते हैं वायु तो स्वरूप कथन हुआ ईश्वर की इच्छा ही संकेत करना यही जो शक्ति है स्वरूप लक्षण है वास्तविक लक्षण नहीं है शक्ति का लक्षण वास्तविक क्या है बता रहे देखो अगला पंक्ति अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध तंग तलक्षण अर्थ की स्मृति के अनुकूल पदार्थ में विद्यमान संबद्ध वस्तु विशेष का नाम शक्ति है अर्थ स्मृति अनुकूल पदार्थ संबंध तंग तलम पद और अर्थ पर बीच में ये संबंध जैसा संबंध बनाकर रहने वाली जो वस्तु है शक्ति उसका नाम शक्ति अर्थ की स्मृति के अनुकूल पद और अर्थ इन दो के रूप में संबंधाकारेण विद्यमान वस्तु कौन है वो इसी का नाम शक्ति है शक्ति व लक्षणा पद प्रति जैसे शक्ति पद में रहती है उसी प्रकार से लक्षणा भी पद में रहती है नएकों का अपने सिद्धांत है वाक्य में लक्षणा नहीं मानते है इन मीमांस कर वेदांति वाक्य से भी लक्षणा मानती है इसे पद प्रतिकार दिखा दिया इनका सिद्धांत को और शक्ति के समान लक्षणा भी पद में रहने वाली ही वस्तु विशेष वृत्ति विशेष है लक्षणा किसे कहते हैं फिरो जो पद में रहने वाली वस्तु विशेष तो शक्ति संबंध हो लक्षण ये जो शक्ति है इससे एक संबंध अन्य वस्तु जो बोधित वस्तु है जैसे दृष्टान्त देंगे गंगायाम घोषा है ना गंगाया या घोष यहाँ पर पद है प्रयुक्त वाक्य में गंगा उसका ईश्वरीय इच्छा रूपा शक्ति के माध्यम से बोधिता वस्तु क्या हो जाएगा अर्थ अर्थीर है प्रवाह है दिमाग आई प्रवाह और इससे संबंध ये शक्य है इसे संबंध जब लक्षणा करूंगा और क्या लूंगा तीर ये लक्ष्य इसके बीच में है लक्षणा शक्य संबंध हो जो शक्य है प्रवाह उससे संबंध कौन है तीर उसमें लक्षणा के द्वारा उसका बोध होने का नाम व लक्ष्य को टीका जाता है क्या है ना पहले तीर के दबाव कर घोषा ठीक देखिए छत के संबंध जहद अजहत और जद अजहदेद से तीन प्रकार की, की लक्षणा होती है पहला वाला वर्त थे गंगाया घोषणा आदि वाला कहा है जह लक्षण जहाँ तो मतलब क्या क्या ग्रह जो पद का संपूर्ण अर्थ को त्याग करके उसे संबद्ध जो अन्य पदार्थ जो पद का नहीं है उसको ग्रहण करने का नाम जहल लक्षण अजात मैने पद ज्ञात को त्यागे बिना पद के को त्यागे बिना उसके सहित अन्य अर्थ ग्रहण करना वो अजात लक्षण। जद आजाद में एकांश का त्याग करना एकांश का अत्याग पर ग्रहण करना उसका नाम जद अज लक्षण हत जह त्यागे, क्षत्र प्रतिभा त्यागते हुए हमने ग्रहण करना जह लक्षण न त्यागते हुए मने त्याग त्याग पूर्वक ग्रहण करना गंगा अजह ग प्रवाह संबंध संबंधी न गंगा पद का शक्ति कौन है प्रवाह उसका संबंध है लक्षणा बीजें लक्षणा का बीज क्या होगा आप क्यों लक्षण करेंगे मैं तो हर जगह करोगे तो उल्टा अर्थ हो जाएंगे जहां जो ग्रहण करना है उसे अलग ग्रहण करने लग जाओगे लक्षण कब किया जा सकता है कल ही। अथवा अनवया भी होता है कहीं कहीं पर तात्पर्या अनुपत्ति कहीं अन्वानुपत्ति को भी बता दिया जैसे द्वारं कह दिया अनवय करो वक्ता का तात्पर्य क्या है समझना अतः वाक्य अर्थ का अनुय नहीं है क्रियापद के द्वारं का अनुय कैसे करोगे इसमें अध्यार करना है अर्थाध्यार किया जाए या पदाध्यार किया जाए इसे तो पक्ष करिया द्वारं कर आ क्रियापद का अध्यार करेंगे या अपने मन में ही अर्थाध्यार करके बंद कर देंगे दरवाजा द्वारा बने क्या दरवाजा कहा कुछ नहीं बंद है तो खोला अर्थ हुआ उसका खोला है तो बंद करो अर्थ अध्ययन करना पड़ेगा ना।, ना हमेशा ही निर्भर पहले से बंद और क्या ढूं बंद करोगे प्रसंग भी सोचना पड़ता है प्रसंग भी कारण बनता है अनेक निमित्तों से लक्षणा की जा सकती है इसे तात्पर्य अनुपत्ति अथवा अनवया अनुपत्ति मुख्य रूप में एक ले रहे लक्षणा भी जनचा ही लक्षणा के बीच बने कारण लक्षण करने प्रति क्या कारण है तात्पर्य कारण है अति प्रवाह है घोष तात्पर्य है ये लक्षणा शिक्षित प्रवाह में झोंपड़िया होना संभव नहीं है गंगा जी के बीच में प्रवाह में झोंपड़िया नहीं हो सकते गंगायाम घोष का मतलब क्या अहिर माने जो है गाँव गायक चलाने वाले भैंस चलाने वाले जो गंगा तट पर रहते हैं झोंपड़ी लगा करके है ना उन लोगों को अहीर लोगों को यादव लोगों को इन लोगों की जो झोंपड़िया है वो प्रवाह के बीच में हो नहीं सकता इसलिए वक्ता का तात्पर्य गंगा के प्रवाह में घोष है ऐसा लगता नहीं है तात्पर्य कुछ और ही होगा उस तात्पर्य क्या है उस तात्पर्य को रूपन करने के लिए हमें तो गंगा तटे घोष है गंगा तीरे घोष है ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा अतः अतए प्रवाह है घोष तात्पर्य अनुपत्य है प्रवाह में गोश मने झोंपड़ियों का होना यह तात्पर्य वक्ता का असंभव है उपन नहीं है इसीलिए तीर लक्षण तीर में लक्षण करना उचित होता है छत्रीण यात्री इत्यादि द्वितीय स्वयं अश्व इत्यादि तृतीया छत्रणो यांती प्रयोग कर दिया है ना छाते वाले लोग जा रहे हैं छाते वाले मैंने कल के जैसे मौसम बारिश का मौसम है सड़क पे लोग जा रहे हैं पचास लोग छाते लिए वे जा रहे हैं और आप दस ऐसे भी है जो बिना छाते चलते हैं तब क्या होगा छत्रुनयान के कहने से आप छत्र और छत्री वाले सबको पकट छत्री वाले और जो छत्री वाले नहीं है ग्रहित हो गए इसको अचत स्वार्थ का लक्ष्य स्वार्थ त्याग बिना स्वार्थ सहित अछत्री उनको भी ग्रहण कर दिया कहा अच्छा बचाना ठीक है भाई जब बिल्ली आ जाए तो उसको खाने दूंगा खाओ वे बिल्ली राजा आराम से खाओ ऐसे कहेंगे जो उसको भी डंडे से भगाएंगे उसको भी तो भगाएंगे आप क्यों अरे आपको तो कहेगा कौ से बचाओ दिल्ली से बचाओ तो कहा नहीं था तर करने वाला करेगा ना तो क्यों बचा रहे उसे? तो हम लक्षणा कर लिए हैं, हम वक्ता का तात्पर्य समझते हैं, वक्ता कौआ से बचाओ कह रहेगा मतलब दधी के नाशक जो भी होगा जीव जंतु तो, उन सब सबसे बचाओ इसका अर्थ है मक्खी से भी बचाओ उसको भी अंदर घुसने मत दो मच्छर को बैठने न दो जो भी दधी का नाशक है उन सबसे बचा मैं दधी उपघात में लक्षण किया लक्षण की किसका काकषण होगा का। जो जो जो दधी के उपघात के उन सबको ग्रहण करने में क्या होता है कौवा भी आ गया कौवा से बिन बिल्ली मच्छर मक्की सब कुछ ऐसे दृष्टांत है अजत स्वार्थ रक्षणा और स्वयं जद लक्षण सांस के ग्रपोतिमान देवदत्त का देश और है और अयो अंश के अंदर बोधि है एक उत्तकाल इन दोनों को त्याग करके और दोनों से विशिष्ट जो पुरुष मात्र है देवदत्त अश्व इत्यादि उन्हीं को ग्रहण कर लेगा नाम जद जद लक्षण अब प्रासिक यदि ब्या नहीं है प्रकृति में नीचे विरला में दिया है वो श्लोक को उसकी ओर थोड़ा देखा जाए शक्तिग्रह का लक्षण शक्तिग्रह कैसे होता है शक्तिग्रह व्याकरण मान को वाक्य व्यवहारत वाक्य सुषादी सानिध्य सिद्धपद से वृद्धा शक्तिग्रह वृद्धा वादी शक्तिग्रह के बारे में ऐसा कहते हैं कैसे होता है शक्तिग्रह उनका कहना है व्याकरणात उपमानात व्याकरणा उपमान कोषात्तवाक्या व्यवहारत पांच वाक्य शेषा छवृते है सात सिद्ध पद से आठ आठ प्रकार से शक्तिग्रह होता है व्याकरण से आप लोग पढ़ी रहे हैं सब जानते ही हैं व्याकरण से शक्तिग्रह होता है अमुक धात अमुक प्रत्ये सब के द्वारा विशिष्टता ग्रहण कर लेते हैं यानी व्याकरण से शक्तिग्रह हो गया किस पद का क्या अर्थ उपमान से भी गवे पदो पद वाच्या अभी आपने देखा उपमान प्रमाण से गवे पद का वाचित पिंड में पदार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ और आप कोष से व्याकरण और उसके बाद कहते तो उपमान फिर का जो कोषों से भी ज्ञान हो जाएगा कई शब्द है आप कोश कठोलेगे तभी सारे थे थे बहुत सारे अर्थे शब्द बहुत सारे इकट्ठे मिल जाएंगे प्रसंग आंसर लो और बता लो कोष से ज्ञान होता है और आपके वाक्य से आपके ने कह दिया यहाँ हम शब्द यह अर्थ है और क्या कोई रास्ता भी नहीं ना और दूसरा अर्थ लोग तो अर्थ बिगड़ जाएगा बाकी का जैसे लोग दर्शन पढ़ा रहे हैं वहां तो आपको कहेंगे दर्शन अर्थ है भाई हमको मानना पड़ेगा आपके वाक्य से भी शब्दों का अर्थ में शक्तिग्रह हो जाता है और व्यवहार से, एक जाओ, जल, लिया से। गया। तो जल क्या हो वो बच्चे को मालूम है तो जल क्या होता वाटर वाटर कहानी है ना एक बार एक बिहारी ने अपने बेटे को भेज दिया अमेरिका पढ़ लिखने तो पढ़ लिख के वहां से आया आया तो बढ़िया भात लंबे लंबे चावल का भात बढ़िया बना दिया पुलाव दाल उल सबके साथ खाते खाते चावलिया रहा हो नाटर वाटर वाटर वाटर रहा कौन समझे वाटर क्या होता अब तो हिंदी आती नहीं वाटर करते तो मरी गया पानी रेवा समझ में आ गया देखता जन्म ला जल ला बोला बच्चा गया जल ले आया अजाब पानी वहां जाओ, उसको जो बोला तो समझेगा जल और पानी शब्द अर्थ चीज होता है ग्रहण करेगा जो शब्दों ग्यार ग्रहण कर लेगा घट गया मालूम नहीं है किसने घटम आटम नया और समझेगा अनवय वितरक से आया नया क्या जाओ ले जाओ व्यवहार इससे हुई इसी का नाम घटे उस वक्त को घट कराते हैं व्यवहार से ग्रहण बचपन में एक होता है जहां सब बच्चा देख देख के बहुत कुछ सीख लेता है बहुत सारे शब्दों का ज्ञान कर लेता है कुछ तो पढ़ के कुछ तो सुन के कुछ तो देख के जो तीनों प्रकार से ना सीखे वो है गदा <laughs> आज भी थोड़ी देर अरे हम खाना खा रहे बगल में बैठे तो सीख नहीं सकता कैसे खा रहे देख के तो सीख अंदा है क्या आगे वो देख के सीखना नहीं आ रहा सुना लेते हम यहां पर फिर भी सुन के भी नहीं सीख पा रहे तो आदमी क्या है असल होता है यही तीन मुख्य करके सीखना बहुत कम है लेकिन जो करके सीख कोई भूल नहीं सकता सुन के सीखाओ भूल जाओगे देख के सीखाओ भूल जाओगे पढ़ के सिखाओ भूल चाहोगे लेकिन करके सिखा हुआ कभी भूल नहीं इसलिए देख के सीखा अपने चाहे सुन के सीखा अपने चाहे पढ़ के सीखा जरूर उनका प्रैक्टिकल करके ही अनुभव करना चाहिए अब पढ़ लिया में हलवा कैसे बनता है तो क्या बना पढ़ के सीख लिया सब बनाना आता है क्या बना उन्होंने लिख दिया उसमें इतना सूची लो इतना पानी दो सब डाल दो और उसमें डाल दो सारे इकट्ठे तो कहां बनेगा क्रम होता है ना जो विधि है कुछ पहले पहले डालना सब सब समझ के करना सब पहले, तो व्यवहार से भी होता है और वाक्य से शेषा वाक्य शेष से भी मालूम होता है वाक्य शेष में लिख दिया है उसके आदर आप प्रकरण पूरा समझ करके और ग्रहण करना पड़ता है और तो स्वयं विवरण दे दिया कुंभकारा कुंभम करो दे दी दी, विवरण लिख दिया मान अर्थ समझ में आ गया और सिद्ध प्रदान सानिध्यता जैसे पिका रउती का दिया तो किसको कहते हैं पिका रौती रउती सब सुना मैंने गाते हैं रौती मैंने गाया तो समझेंगे आप कोयल होगा और कौन गा सकता कवा गाएगा क्या कवा कौन तो गाता नहीं ना कवे गाना सुनते ना किसने भी नहीं कहा कवा गाता है तो कोयल गाता है ही गाता है ना और कोई पक्षी नहीं इसलिए पिक शब्दर्थ क्या लेंगे आप रोती के आधार पर कोयल प्रसिद्ध पद की सन्निधि के कारण से पिक शब्द अर्थ तो कोयल में रूढ़ हो गया उति का देखो किसको कहेंगे दो रेफ माला। दो रेफ दो किसमें बहुत सारे शब्दों में मिलेगा दो वाला है ना दो राोरा वाले बहुत सारे शब्द दुनिया में लेकिन आप लगे नहीं भ्रमर विरेफो रौती का क्या है रौती की वजह से हम्म कर रहा है ना भ्रामी प्राणायाम भ्रम भ्रम रहा है, रह है, रह है, तो रह है। इस प्रसिद्ध पल की सानिध्य आप अर्थ ग्रहण शक्ति ग्रहण कर सकते हैं इस तो प्रकार शक्ति ग्रहण का रास्ता है विवरण क्या है कई विवरण कर दी भी है एक स्वयं को कर दिया अथवा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से भी कई बार योग सूत्र में व्याग भाषा क्या करते हैं कई बार एक शब्द का स्पष्ट करने के लिए एक और शब्द प्रयोग करते प्रयोग करते हैं ताकि अर्थात को स्पष्ट हो जाए व्या सूत्र में तीन तीन शब्द प्रयोग लगातार एक दो तीन पर्याय स्पष्ट करने शब्द की व्याख्या तो उसको विवृत्ति कर उससे भी शक्तिग्रह हो जाएगा स्वयं श्वे क्या तृतीया अच्छा आप गाते हैं वाक्यर्थ ज्ञान के हेतु वाक्यर्थ का ज्ञान उत्पन्न होने में क्या क्या कारण है आकांक्षा योग्यता समिश वाक्यर्थ ज्ञान हेतु तो में तीन हेतु है एक का नाम आकांक्षा दूसरा योग्यता तीसरी सन्निधि दृष्टांक बाद में देंगे पहले तीनों का लक्षण बना रहे पद से पदांत व्यतिरिक्वे अनुभावत्व आकांक्षा अर्थाबाद योग्यता पद नाम अविलंबन उच्चारण सन्निधि तथा आकांक्षा रहित वाक्यम अप्रमाण इसलिए आकांक्षा से रहित जो वाक्य होगा उनसे वाक्यार्थ ज्ञान पहला ही नहीं होगा जो कारण नहीं रहा तो कार्य कहा होगा वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण तीनों है तीन में से एक रह तो नहीं रहा क्या तो कारण सामग्री नहीं रहा कारण सामग्रह नहीं है तो कार्य का वाक्य अध्ययन होगा ही नहीं तो वह वाक्य इसीलिए अप्रामाणिकता होगा यह था आगे दृष्टान लेंगे लक्षणों को समझिए पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त एक पद का दूसरे पद का बिना पदस्य पदांतर वेक माने उसके अभाव से प्रयुक्त होकर अनवय का अनन भाव, अनुभव अन्वय अनुभव न होवे, ऐसी स्थिति में पहला पद के अंदर दूसरे पद जिसके अभाव बोल रहे हो जिसके अभाव में नहीं हो पाता है उस पद का आकांक्षा है जैसे गो पद को अम पद की आकांक्षा है गो पद को अम पद की आकांक्षा है और गांव पद को आने पद की आकांक्षा है क्योंकि अम पद के बिना गो पद विशिष्टार्थ बोधक नहीं हो सकता और गो पद के बिना प्रतिर्वा पद भी विशिष्टार्थ बोध नहीं हो सकता स्वार्थ बोध कर देगा लेकिन स्वार्थ स्वयं संपूर्ण नहीं पूर्णार्थ बोधक नहीं है आम प्रत्येक स्वार्थ है, आम का स्वार्थ क्या है? वो लेकिन कर्मगत एकत्व इतना ज्ञान होने से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा नहीं होता प्रत्येक पद का स्वार्थ बोध होने मात्र से ही वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता जब तक पद अन्य पद के अपेक्षा करके विशिष्टार्थ बोध नहीं करा देता है कार्य विशिष्टार्थ में परस्पर आर्थ जब होगा तभी वाक्यार्थ बोध होता है इसलिए गो पद का अपना स्वार्थ शासनाधिमहत्व और अंतर व्यक्ति अपनी जो स्वार्थ कर्मगत एक शासनाधिमहत्व को कर्मगत एक अपेक्षा है कर्म के एक शासनाधि तो को वस्तुओं की अपेक्षा जिसमें वो कर्मत्व का संपादन करना चाहता है ना कर्मत्व गो निष्ठ है तो गो भी भी नहीं हुआ, तो प्रत्यार्थ स्वार्थगत कैसे करोगे सिर्फ गौ भी नहीं है उसे कर्मत्व नहीं मन होगा फिर एकत्व बिठाओगे एक, एक दूसरे की आकांक्षा है इसे गो को अपने स्वार्थ को कराने के अंतर वाने के लिए पदांतर में अम पद के अर्थ जो स्वार्थ है उसकी अपेक्षा है उसी का नाम आकांक्षा क्योंकि गो पद का अर्थ जो है अम पद के अर्थ के बिना व्यतिक में भी हो जाए तो अन्वय का अनुभव नहीं हो सकता दो अभाव है ना पदांतर वितरेंक है अनवय अनुभव का अनुभव का अभाव जो हमेशा दृढ़ता के लिए मैंने अवश्य आवश्यकता को बदल निश्चय बिना जो बिल्कुल ही चल नहीं सकता उसको कुछ गोटे आकांक्षा और अर्थ अबाध योग्यता अर्थ बाध ना होना ही पद योग्यता है मैंने हर पद का अपने स्वार्थ था थे भी तो स्थान देंगे ना वनी ना सिंचन कार उपर्शवत्व में सिंचन भी, क्रिया का अन्वय होने की योग्यता नहीं है सिंचन रूपी क्रिया का क्रियावाचक पद का जो अर्थ है उसका वहां पर बाद हो जाएगा इसलिए अर्थ का बाद होने से वह प्रामाणिक वापसी हो गया और पद नाम अविलंबे उच्चारण पदों का अविलंब पूर्वक उच्चारण करने का नाम सनिधि है जैसे हम लोग उच्चारण कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अंतर लग करके इन्हें सारे बड़ी खट्टा बोलेंगे तो भी यार बंद नहीं निकलेगा ना क्या है? यदि जब आप कई बार एक साथ छाप देते तो भी आपको समझ में नहीं आती है एक पद और दूसरा पद तो बीच में थोड़ा खाली जगह रखते हैं ना छापने में भी लिखने में भी जर बोलने में भी है बोलने में भी है ज्यादा दूर करेंगे तो ये क्या बच्चों में जैसे बोल रहे हैं बोलने में भी है ये तो बोल ठीक बोला बोलोगे आप शब्द जो शब्दों को कितनी दूरी में बोलना है कई बार स्वामी जी बहुत स्पीड बोल दो बहुत समझ में नहीं मैं भी तेरा अपनी बुद्धि को भी थोड़ी स्पीड कर देना <laughs> दे? तो पड़ेगा हमारी बुद्धि डाउन हो जाएगा हम अपने स्पीड में तुम दौड़ो तुम दौड़ लगाओ अभी अपने बुद्धि को पेनी बनाओ पकड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि देखो भाई तो अर्थाध योग्यता प्रदान अविलंब उच्चारण अविलंब उच्चारण होना चाहिए सुबह शाम के पल बोलेगा तो कौन अनुभव करके कर समझ पाएगा उसको अविलंब उच्चारण अविलंब का तात्पर्य जिसमें आप बताया था परा संकर्ष संहिता संहिताकार क्या है परासन्निकर्ष अतिशयन अतिशयन सन्निधि सन्निधि माने कितनी है? चिपकना नहीं और दूर भी नहीं पचना में अतिशयन सन्निधि कितना है वो कितना बड़े अक्षरों का न्यूनतम मात्रा कितनी होती है किसी अक्षर का मात्रा उससे कम तो होता नहीं ना इसे एक अक्षर दूसरे अक्षर के बीच में मात्रा से अधिक नहीं रखने का नाम सन्नि मात्रा काल अधिक काल अव्यवहित अधि सन्निधि मात्रा काल से अधिक काल का व्यवधान ना होना उसका नाम उतना तो गैप होना चाहिए बीच में नहीं तो अर्धमात्र से कम करने कोशिश करो क्या होगा हो जाएंगे वो फिर वो नहीं हो सकता उच्चारण संभव वाक्यों का इस अर्धमात्र अधिक अर्धमात्र काल से अधिक काल व्यवधान अभावत्व या अव्यवहित नाम ही सन्निधित्व मात्रा काल अधिक काल व्यवधान अभावत्व या अधिक काल अव्यवहित कह दो बातें की है लघु की बातें बताओ लघु का है मामला तथा आकांक्षाधिहित लक्षण कि नो रहित वाक्य का नाम वो कहते हैं वह अप्रामाणिक होता है यथा आदमी पुरुष क्या आगे बोलो कुछ दौड़ रहे हैं खा रहे पीरे एक दूसरे क्या कर रहे हैं अब तो कुछ नहीं बोलोगे तो इन पदों का अनुभव दूसरे के साथ हो नहीं पाएगा तो वाक्य ज्ञान नहीं होगा इन पदों का पदांतर व्यतिरिक्त मान क्रियापद रूपी कृदंत तो पद रूपी दूसरे पद के अभाव में इनके प्रयुक्त होने पर भी इनके अन्वय नहीं हो पा रहा है अत्य ऐसे वाक्यों को अप्रमाणिक कहते न प्रमाणम क्यों आकांक्षा विरा सिंच वारी ना दहेज प्रयोग करते किसी ने अग्नि से आग से पेड़ों को सिंचन कर दो आग से सिंचो पेड़ों को और जल से मकान को जला दो जल से जला सकते हो क्या नग्नि से सिंच सकते हो वारी ना तहत वनी ना ये सारे वक्त कैसे हैं? आप है अप्रमाणिक क्योंकि अर्थ का बाद हो गया अर्थ का बाद न प्रमाणम क्यों योग्यता विराह प्रहरे प्रहरे असहोच्चारिता दाम इत्यादि पदाने न प्रमाणम सानिध्य बा एक एक प्रहार में जा करके अभी एक बार बोला फिर एक प्रहार के बाद बोल रहा है आने अब इन दोनों में आएगा आपको किसको आने बोल रहा है किसको काम कह रहा है कैसे करना है प्रहर प्रहार के व्यवधान में असह उच्चरित माने अव्य विलंबेर में उच्चरित हो गया है गाम और आने इत्यादि पढ़ूंगा ऐसी स्थिति में वह वाप्य प्रमाण नहीं होगा क्यों सन्निध्य सनिधि से